संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा और गज कच्छप का वृत्तांत उग्र सर्वाजी कहते हैं सौनका ऋषियों सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विनता से कहा माता मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊँगा क्या विनता ने कहा बेटा समुद्र में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 परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा बेटा यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है वे दोनों पुरजन्म के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं अच्छा उनके पुर्जन्म की कथा सुनो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 तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखा कर वैर भाव बढ़ा देते हैं अलग अलग होने से तत्काल उनका अधर पतन हो जाता है क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते इसी से सत्पुरुष भाइयों के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 गरुण इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को साप देकर हाथी और कछुआ हो गए हैं यह पार परिद्वेष का परिणाम है वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं हाथी छः योजन ऊंचा और बारह योजन लंबा है कछुआ तीन योजन ऊंचा और दस योजन गोल है वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले तो रहते ही हैं तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुण जी उस सरोवर पर गए उन्होंने एक नख हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ में जा पहुँचे वहाँ स्वर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहला रहे थे वे गरुण को देखते ही इस भय से काँपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट न जाएं। उनको भयभीत देख कर गरुण जी दूसरी ओर निकल गए उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था वट वृक्ष ने गरुण जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा कि तुम मेरी सौ योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो जो ही गरुण जी उसकी शाखा पर बैठे क्यों तो ही वह चढ़चढ़ा कर टूट गई और गिरने लगी गरुण जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके वाल नामक ऋषि ऋषिगण लटक रहे हैं गरुण जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी महर्षि मर जाएंगे अब उन्होंने झपट कर अपनी चोच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे बाल खिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देख कहा बेटा कहीं सहसा साहस का काम न कर बैठना सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बाल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बाल ऋषियों से प्रार्थना की तपोधनों, गरुण प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है आप लोग उसे आज्ञा दीजिए बाल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए गरुण जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया गरुण जी खा पी पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा भगवान यकायक बहुत से उत्पाद क्यों होने लगे हैं कोई ऐसी शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके बृहस्पति जी ने कहा इंद्र तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बाल्यखिल ऋषियों के तपोबल से विनता नंदर गनूर अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं वह आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जाने की शक्ति है बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो परम पराक्रमी पक्ष राजगरुण यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है सचेत रहो वह बलपूर्वक अमृत न ले जाने पावे सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेरकर उसकी रक्षा के लिए डट गए गरुण ने वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए वे धूल से ढककर कर मूढ़ से बन गए सभी रक्षक आंखें खराब होने से डर गए वे एक क्षण तक गरुण को देख भी नहीं सके सारा स्वर्ग क्षुभ्ध हो गया चोच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम यह धूल का पर्दा फाड़ दो यह तुम्हारा कर्तव्य है वायु ने वैसा ही किया चारों ओर उजाला हो गया देवता उन पर प्रहार करने लगे गरुण ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए देवताओं के शस्त्रास्त्रों के प्रहार से गरुण तनिक भी विचलित नहीं हुए उनके आक्रमण को विफल कर दिया गरुण के पंखों और चोचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई शरीर खून से लतपत हो गया वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए इसके बाद गरुण आगे बढ़े उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं अब गरुण ने अपने शरीर में 8,100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धकती हुई आग पर उड़े दिया अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े।